द्र पशी मिरा सुनिशेम देवृत यदा स्वस्तिश्रवाह स्वस्ति नुषा विश्व स्वस्ताक्ष बृहस्पतिदा ओ शा शांति शाति शंकर शंकरचार्यववातरायण श्रोत्र भाष्य वंदे न पुनः ईश्वर गुररात्ति मूर्ति व्योम व्यादेहाय नमः ओम शांति शांति शांति अथर्वदीय उपनिषद इसमें हम लोग तृतीय और अद्वैत प्रकरण का पंचविंशतिश्लोक देख रहे थे सम्भूतेरपवाद प्रतिषिध्यते कौ नैन जनएदीति कारण प्रतिषिध्यत सम्भूतेरपवाद्वाद समूति का अपवाद किया गया सम्भूति का अर्थ यहाँ हिण्यगर्भ अर्थुपलक्षित सकल कार्यम सारे कार्य का अपवाद किया गया अर्थात कार्य मात्र के मिथ्या है ये अपवाद से क्या सिद्ध करते हैं कहते हैं जितने सारे ये कर्म उपासना ये सब के द्वारा ये सब अविद्या है किंतु ये अविद्या के द्वारा हम साध्य साधन लक्षण एसणा को पार कर जाते हैं तो जब ऐसणा को पार कर जाते हैं तभी विरक्त होने से फिर ये ब्रह्म ज्ञान में अधिकार होता है इसलिए ये कर्म उपासना जो इसका प्रतिषेध किया जाने पर भी ये बिल्कुल अप्रासंगिक है ये अवक, इसका कोई अवकाश नहीं ऐसा बात नहीं है ब्रह्म विद्या के दृष्टि से इसका निराकरण किया जा रहा है किंतु चित्त शुद्ध के लिए इसका आवश्यकता होती है इसलिए तो कर्म उपासना करके फिर चित्त शुद्ध होने होना है और आगे जब फिर ब्रह्म विचार में चलेंगे तो फिर कर्म उपासना ये सब इसका आवश्यकता नहीं है इसलिए इसका अपवाद किया जाता है परमर्थिक प्राप्ति के लिए इसकी आवश्यकता नहीं है टीका में तृतीय पंक्ति में हम लोग देख रहे थे अपवाद फलम दर्शयन आद्य भाग विभजन उपसंग्रति यहाँ से चलेगा ना टीका में तृतीय अपवाद फलम दर्शयन तथापि अतनिष्ठत्वाद हाँ ये पंक्ति क्यों भाष्य में द्वितीय पंक्ति में कहा एक सौ अड़सठ खिष्ट में यद्यपि अशुद्धि वियोग विियोग हेतु तो ये इसका संभूति इत्यादि का अपवाद किया गया किंतु ये तो आवश्यक है तो कहते हैं कि ये अशुद्धि विियोग का हेतु तो है अशुद्धि अर्थात चित्त में जो अशुद्धि है उसका वियोग इसके लिए कर्म उपासना तो चाहिए ही चाहिए तो होने पर अगर चाहिए चाहिए इसका अपवाद क्यों कर दिए कहते हैं अतनिष्ठवाद ये, है, ये ब्रह्म नहीं है अर्थात ये ब्रह्म प्राप्ति नहीं करवा सकता है ये इसके द्वारा उपेय एक उपाय है कर्म उपासना उपाय है किंतु इसके द्वारा उपेय ब्रह्म नहीं होगा इसलिए ब्रह्म का उपाय के दृष्टि से ब्रह्म का उपाय हो गया ज्ञान ज्ञान का दृष्टि से इसका निराकरण किया गया टीका में इसको कहते हैं द्वितीय पंक्ति में तथापि अत परमार्थ अमृतत्व फलत्वभा तदपवाद सिद्धित्यर्थ अत निष्ठत्वा तत्पद से ब्रह्म अत हो गया अब्रम्ह अनात्म अनात्मनिष्ठवाद अर्थात ये कर्म उपासना रूप उपाय के द्वारा जो प्राप्त होगा वो आत्मतत्व नहीं है इसलिए उपाय उपेय में होता है उपाय जो है ये करने से क्या मिलेगा जो मिलेगा उसी में ये उपाय निष्ठ अर्थात इसका अंत वही है तो इसका कर्म उपासना का उपाय हो गया कुछ साध्य प्राप्त होगा वो ब्रह्म नहीं है तो नहीं होने से ये कर्म उपासना अतनिष्ठ अतनिष्ठ नहीं है नहीं होने से परमार्थ अमृतत्व फलत्व वाह ये परमार्थ जो अमृत है वो अमृत फल ये नहीं दे पाएगा नहीं देने से तवाद तो सिद्ध इसलिए कर्म उपासना का अपवाद किया जाता है अपवाद फलन दर्शयन आदि भागम विभजनम का अपल को दिखाते हुए दर्शयन ये शब्द कैसे बनेगा दर्शयन कैसे हो जाएगा अगर क्षत्र कर देंगे तो पश्यत हो जाएगा पहले नीच करेंगे तो दर्शयन दर्शयन अर्थात तो दिखाते हुए देखते हुए हो जाएगा तो पश्चन ठीक दर्शयन दिखाते हुए आद्य भाग विभजनम उपसंगति आद्य भाग श्लोक का जो प्रथमार्ध था संभूतेर संभव प्रतिषिध्य प्रतिसिद्ध्यते ये श्लोक का जो प्रथम उपाद था इसका विभजनम विभजनम विभाग विभाग अर्थात तो अन्वय और व्याख्या इसका उपसंहार करते हैं विभजनम अर्था व्याख्यानम उपसार करते हैं भाष्य में अतएव अतएव का अर्थ है एक नंबर टिप्पणी दे दे सम्भूते है परमार्थ अमृतत्व तो, फलत्व तो, अभावात् सम्भूति परमार्थ अमृत फल नहीं दे पाएगा तो इसलिए भाष्य में आगे अतएव इसी कारण से संभूतेर अपवादात इतना श्लोक का प्रतीक ले लिए सम्भूतरअपवादाच श्लोक है सम्भूतेर आपेक्षिकमें सत्व संभूति आपेक्षिक सत्व संभूति अर्थ कार्यमात्र जो कार्य कार्यमात्र है यहाँ हो गया कर्म उपासना इत्यादि के द्वारा जो प्राप्य है वो सब आपेक्षिक सत्व है वो पार्थिक नहीं है इसलिए परमार्थ सदात्मिक अपेक्ष अनृताख्य संभव प्रतिषिध्य परमार्थ सद आत्मिकत्व आत्मा एक है इसको अपेक्षा करके अपेक्षा ये अपेक्ष मिथ्या मिथ्या मिथ्याख्य इसलिए संभव प्रतिषिध्य थे श्लोक का द्वितीय पाद है संभव प्रतिषिध्य थे इसलिए दो नंबर टिप्पणी संभव कार्यमात्र कार्य मात्र का प्रतिषेध किया जाता है अर्थात कार्य मात्र मिथ्या है इसमें बहुत ज्यादा महत्व बुद्धि नहीं रखना है में, जनेद पुनर है। में इति विभजते श्लोक का क्वन्वन जनयद प्रतिषिध्य इसको फिर जन्म कराएगा यह बृहदारण्य उपनिषद का तीन नौ अंतिम है। बृहदारणी का उपनिषद तृतीय अध्याय का नवम ब्राह्मण साकल्य ब्राह्मण का यह अंतिम मंत्र है तीन नौ शायद सताइस सताइस अट्ठाइस तीन नौ अट्ठाईस अट्ठाईस का यह अंतिम मंत्र है उसमें सात मंत्र है यह अंतिम मंत्र वहाँ ये विचार देते हैं कि साकल्य का मृत्यु हो जाने के बाद याज्ञ बोलकर फिर सबको पूछते हैं कि या तो आप लोग हमको पूछिए नहीं तो मैं आपको पूछूंगा जब कोई नहीं पूछते तो फिर ये उनको पूछते हैं क्योंकि साकल्य को पूछा गया था तम तो उपनिषदम पुरुषम पृछामी उपनिषद प्रतिपाद्य पुरुषों को पूछता हूँ साकल्य नहीं कह पाए तो उसका मृत्यु हो गया तो अभी तो उसका उत्तर नहीं आया बाकी सब लोगों को तो उत्तर तो प्राप्त होना है एक प्रश्न पूछ लिया और उसका उत्तर नहीं है ऐसा नहीं होना चाहिए तो फिर सबको पूछते हैं तो वो जब उत्तर नहीं देते हैं तो फिर वहाँ श्रुति स्वयं उत्तर देती है अथवा आज बोल देते हैं कोई दोनों में से एक तो वहाँ वो कहते हैं कि ये जो वृक्षों को हम काट देते हैं जड़ से मतलब फिर वो दोबारा उगता है क्यों उगता है क्योंकि उसका जड़ रह गया ये जड़ रहने से फिर होता है इसी प्रकार की ये पुरुष पुरुष अर्थात ये जो मर्गया पुरुष कहे अथवा पुरुष उपलक्षित तो सृष्टि ये सृष्टि जब एक बार काट दिया जाता है अर्थात जब प्रलय हो जाता है इसको दोबारा कौन उत्पन्न करवाता है वो मूल कौन है अर्थात जगत का मूल कौन है क्योंकि वो औपनिषद पुरुष परीक्षा पूछा था अर्थात ये औपनिषद पुरुष जो ब्रह्म है यही जगत का मूल है ऐसे वो पूछा कि इसका मूल कौन है कहाँ से ये आता है ये जगत और स्वयं वहां पूछते है फिर आप ऐसा मत कहिए कि ये तो एक बार जगत उत्पन्न हो गया जगत अगर एक बार उत्पन्न हुआ है ऐसा दिखता है आगे फिर और उत्पन्न होने का नहीं है तो इसके बारे में फिर क्या प्रश्न अगर इसका नाश हो जाएगा तो फिर कहा से दोबारा आएगा यह संभावना ही नहीं है ऐसे स्वभाववादी वाले पूछते हैं स्वभाववादी अर्थात स्वभाव से हो जाता है जिसका उसका कारण नहीं खोजा जाता है तो याज्ञुल्के जी वहा कहते है कि जात तो एव न जायते ये स्वभाववादी का वाक्य है स्वभाववादी कहता है कि जगत जात तो एव पुनः न जायते अतः सृष्टि विषय का कहा चिंता ये स्वभाववादी का वाक्य है तो आगे बोल के आगे उतर देते हैं ऐसा नहीं है ऐसा नहीं कह पाएंगे कि एक बार हो गया आगे नहीं होगा ये बार बार होता है जैसे वृक्ष को काटने से फिर उगता है इसको दृष्टान्त तो दिए हैं तो फिर कहते हैं कि को नु एनम जनयत पुनः अर्थात इसका उत्पन्न कौन करेगा तो मानना पड़ेगा वहाँ मूल है तो कहते हैं कि तो पुरुष उपलक्षित जगत और ये जो इसका जो अधिष्ठान है वो पुरुष ब्रह्म ये ब्रह्म का मतलब ये वास्तविक ये ब्रह्म ये कोई कारण नहीं होने से ये जगत वास्तविक उत्पन्न नहीं होता कहने का तात्पर्य है तो यहाँ आक्षेप करते है आप लोग जो ये जगत को सत्य मानते हैं ये जगत सत्य नहीं है क्योंकि ये सत्य जगत को कौन उत्पन्न करवाएगा वहां पूछते हैं कि ये जगत आता है सृष्टि होता है प्रलय होता है इसको कौन उत्पन्न करवाएगा वो ब्रह्म कारण तो न किंतु इससे ये जो कार्य उत्पन्न होता है ये मिथ्या है मिथ्या होने से ये ब्रह्म कारण नहीं होगा तो यह कारण का भी निषेध करते हैं जगत जो उत्पन्न होता है वो मिथ्या जगत उत्पन्न होता है कह करके कारण जो है शुद्ध है वहाँ प्रतिपादन होता है यहां को न पुन यहाँ को नर्थात यहाँ प्रश्न नहीं है वास्तविक वहाँ आक्षेप है अर्थात ये जगत का उत्पन्न होने का कोई कारण नहीं है क्युं? क्यों कहते थे का ही निषेध कर दिया गया तो कार्य ही नहीं है तो फिर कारण क्यों बनेगा वो कारण भी नहीं बनेगा इस प्रकार की पूरा विचार दिए टीका में जनयेत इति कोन्वयन जनएतुम आचक्ष्याण विवजते विभजते भाष्य में ममत से अदया प्रत्युपस्थात अविद्याश स्वभा को जनए ममत जीवश तो ये जीव जो है वो माया से निर्मित तो होता है अर्थात तो ब्रह्म में माया माया आने के बाद जीव ये भाष्यकार का पंक्ति लेकर के विवरणकार वाले वाचस्पति मत का खंडन करते हैं वाचस्पति कहते, है है। कहते हैं कि जीव में अविद्या रहेगी तो ये कहते जीव में अविद्या कैसे रहेगा भाष्यकार कहते है माया निर्मित से व जीव से माया से निर्मित हुआ तो हम इसे अविद्या प्रत्युपस्थापित अविद्या से जीव प्रतिपस्थापित तो होता है अर्थात तो ये वाक्य माया अविद्या को एक कहता है माया निर्मित अविद्यापित तो दोनों एक ही है अर्थात अविद्या से जीव आता है तो इसलिए जीव में अविद्या कैसे रहेगा ये विवरणकार वाले पंक्ति देते हैं दृष्टांत। इसलिए पहले अविद्या बाद में जीव प्रत्युपस्थापित तो अविद्या नाशे स्वभाव रूपत्वात परमार्थतः को नए न अविद्या का नाश जब हो जाएगा स्वभाव रूपत्वात नाश हो जाएगा तो स्वभाव स्वभाव चार नंबर टिप्पणी शुद्ध चिन्मात्र रूपत्वात। अगर अविद्या नाश हो जाएगा तो शुद्ध चिन्मात्र रूप रहा फिर को जनयेत फिर ये जगत को कौन फिर उत्पन्न करेगा वो तो शुद्ध चैतन्य है तो ये उत्पन्न होता ही नहीं कल, कल्पित अर्थात मन चलने से ये दिखता है टीका में उक्तम अर्थम दृष्टांतेन न उक्तम अर्थम सात नंबर प्रयोजक अभावे प्रयोज्य अभाव रूपम अर्थम प्रयोजक हो गया अविद्या अविद्या हुआ तो फिर ये ब्रह्म कारण बन गया कारण बनने से जगत आ गया और जब अविद्या का ही नाश हो गया प्रयोजक नहीं रहा तो फिर प्रयोज्य कार्यम जगत फिर वो से आएगा दृष्टान भाष्य में नहीं शर्पम। पुनर पुनर रज्वामित नष्ट जनयत कश्चित रज्वाम अविद्या से आरोपित हुआ था सर्प और विवेकत्व नष्ट विवेक से विवेक हो गया अर्थात ये रज्जु है सर्प नहीं है इस प्रकार विवेक हो गया हो जाने के बाद सर्प नष्ट होगा जब रज्जु का विवेक हो जाएगा रज्जु का विवेक हो गया तो सर्को नष्ट नहीं होगा विवेक अर्थात तो रज्जु ये है सर को था नहीं किंतु उसी का शब्द तो कहेंगे कि नष्ट हो गया था नहीं तो दिखता था फिर कहाँ से जो प्रातिथि का दिखता था तो नष्टम विवेक तो नष्टम पुनर्जन न कच्चित पुन पुनम जने न ही पहले दे दिया वाक्य में फिर कोई उसका उत्पन्न नहीं करेगा तो तथा न कचित एनम जनएत इसी प्रकार की एनम ये जगत को फिर कोई उत्पन्न नहीं करेगा को नु इति आक्षेपार्थत्वाद कारणम प्रतिषिध्य थे को नु एनम ये जगत को फिर कौन उत्पन्न करवाएगा ये जीव को फिर कौन उत्पन्न करवाएगा तो आक्षेपार्थत्वाद ये प्रश्न में नहीं है कि शब्द प्रश्न में भी आक्षेप में किंतु यह आक्षेप अर्थ में है उत्पन्न करवाएगा कहकर करके, अर्थात कोई करा नहीं पाएगा तो कारण प्रतिषिध्यते टीका में, न कारणम जनयती इति संभव इति संबंध न कचिद जनयते भाष्य में पंक्ति दिया तथा न कचिद जनयती और अंतिम में हो गया कि वही पंक्ति का कारणम प्रति सिद्ध्य बीच में दे दिया को नु इति आक्षेपार्थवाद ये बीच वाला अंश को छोड़ करके अनुय कर लेना है न कश्चि एनम जनयत इति कारण प्रतिषिध्य ते ऐसा अनुय टीकाकार कहते हैं पूर्व पक्ष टीका में कह रहे हैं प्रश्नार्थे किम शब्दे दृश्य कथम कारण प्रतिषेध सिद्धि आशंका प्रश्न अर्थ में किम शब्द दिखता है अभी कथम कारण प्रतिषेध आप आक्षेप अर्थ करके कारण का प्रतिषेध कैसा कर देते हैं कारण का प्रतिषेध तो इसके लिए भाष्य में कहा वाक्य का आधाम है कौनुति आक्षेपार्थत्वात् कौन इसको उत्पन्न करवाएगा जब आक्षेप है आक्षेप का अर्थ है कि उसका विपरीत तो ही सत्य है तो इसलिए कारण नहीं रहेगा टीका में अक्षरा उक्त द्वितीयार्ध से तात्पर्य मह अक्षरा अर्थात अर्थ का अक्षरार्थ अक्षरावन जनएदीति कारण प्रतिषिध्य अक्षर अक्षरार्थ पद का अर्थ दिया अभी तात्पर्य तात्पर्य अर्थात तो अन्वय करके बाक्यार्थ कहेंगे कहीं भाष्य में अविद्याद्भूत नष्ट जनयित्री कारण न किंचित अभिप्राय अविद्याद्भूत जो अविद्या से बना है वो अगर नष्ट हो जाएगा उसका फिर जन इत्री कारण न किंचित जो अविद्या से उत्पन्न हुआ अगर वह नष्ट हो गया फिर दोबारा आएगा नहीं तो ये वेदांत परिभाषा में आया था कार्य नष्टो हो ही द्विविध कार्य दो प्रकार के नाश होगा तो कोचित कारण सह और कोचित कारण एवं कहीं तो कारण के साथ कार्य नाश हो जाएगा जैसे रज्जु में सर्प दिखता था ये सर्प का कारण कौन था रज्जु का अविद्या अभी जब रज्जु का ज्ञान हो गया तो रज्जु का नाश हो गया सर्प भी गया उसके साथ तो कारण भी गया तो यह, यह कहते हैं कि कारण क्वचित कारण सह कार्य इसको कहेंगे बाध और क्वचित स्व कारण जैसा दंड प्रहारेण घटस्य नाश तो यहाँ घट जो नाश हो गया घट का कारण था कपाल अथवा मृद वो मृद नाश हो गया नहीं, नहीं रहा तो घट अभी स्व कारणी लयम प्राप्त तो ये प्राप्त करता हुआ अर्थात यहाँ इसको कहा जाएगा ये निवृत्ति हुआ ये नाश नहीं हुआ मतलब बाद नहीं हुआ निवृत्ति हुआ किंतु जो अविद्या उद्भूत होता है उसका तो बाध हो जाता है जब कारण नाश हो जाता है अविद्या जनत्री कारणम न किंचित अस्थि अविद्या से जो उत्पन्न हुआ है वो अगर नष्ट हो जाएगा उपादान कारण के साथ फिर आगे और कोई जन उसका कोई जनता नहीं होगा कोई उसको फिर दोबारा बनाएगा नहीं टीका में ततश्चेद उद्भूतो हो जीव ततश्चेद तत करने से पूर्व परामर्श कर दिया तो तो कारण में क्या आ, का में आ, क्या दिध्या, है अविद्या तो अविद्या से अगर जीव हुआ क्योंकि भाष्यकार ने कह दिए थे कि जीवस्थ अवदस्था तो अभी कहते हैं ततचे अविद्याया चेत उद्भूतो जीव कथम तनयत्र कारण न उच्यते व्याघाता इधर कहते हैं कि अविद्या से जीव उत्पन्न होता है और इधर कहते हैं कि उसका कोई उत्पन्न करने का कोई कारण ही नहीं है ये तो विरोध होता है अविद्या उसका कारण है तो सिद्धांत ही उत्तर देता है जब वो अविद्या नष्ट हो जाता है तो फिर उसको कौन उत्पन्न करेगा <coughs> नष्ट से आठ नंबर टिप्पणी तथा तो च नाश अनाश्ती कारणम नाश हो जाने के बाद और कोई कारण नहीं है अविद्या ज्ञाने न नासद्या भी ज्ञान से नाश हो गया अविद्या अगर ज्ञान से नाश हो जाएगा फिर दोबारा नहीं बनेगा अविद्या क्यों नहीं बनेगा अविद्या एक बार नाश हो गया क्यों नहीं आएगा अविद्या फिर दोबारा क्यों नहीं होगा अविद्या शादी है अनादि है अनादि है जो अनादि है उसका उत्पत्ति हो जाएगी फिर अगर अनादि का उत्पत्ति हो जाएगी तो फिर अनादि कहेंगे नहीं, नहीं कहेंगे तो अविद्या अनादि होने से नाश हो जाएगा तो पुनः नहीं आएगा अविद्या ज्ञान न नाशात अनादि तो अभ्युपगमांच अविद्या अनादि है अनादि होने से पुनः नहीं आएगा तस् पुनर् उत्पत्ति असंभवात तो फिर अविद्या दुबारा नहीं आएगा इसलिए अविद्या अविद्या अविद्या अविद्यावस्था अविद्या अविद्यावस्था वा अच्छा अविद्या अविद्यावस्थाएं व आविद्यक जन्मनी सती अभी न अद्वैत क्षति अविद्या अवस्था में अगर जगत दिखता है ये अविद्या से जन्म हुआ तो आविद्यक जन्मनी सती अभी आविद्य का जन्म होने पर भी न अद्वैत क्षति एक सर्व रज्जु है और पांच चीज उसके साथ है सर्प सर्प जलधारा माला दंड भूचित्र इस प्रकार की पांच चीज और है होने पर भी न अद्वैत क्षति परमार्थ अपरमार्थ और अविरोधार्थ परमार्थ और अपरमार्थ में कोई विरोध नहीं है तो, परमार्थ निश्चय हो जाने के बाद अपरमार्थ के साथ विरोध नहीं है जब तक परमार्थ निश्चय नहीं हुआ अपरमार्थ ही है तब तक ये तो विरोधी है अपरमार्थ रहते हुए परमार्थ को आने नहीं देगा और किंतु परमार्थ निश्चय हो जाने के बाद फिर अपरमार्थ ऊपर में रहे कल्पित तो हो उसमें कोई आने नहीं देगा टीका में जीव से जनित्री कारण अभाव प्रमाण आह जीव का जनित्री का कोई कारण नहीं है जीव को उत्पन्न करने के लिए कोई कारण नहीं है इसके लिए प्रमाण देते हैं। ना कुत न बभूव कच्चित कठोपनिषद है न जायते मियते व कदाचित ना कुत न बभूव कश्चित इस समान प्रकार की श्लोक भगवान में गीता में कहे है वहाँ तो न जायते वा कदाचि ना भूत भविता न भूय थोड़ा गीता में श्लोक थोड़ा अंतर है अच्छा तो ना कुतचि अयम अयम अर्थ आत्मा न इसका कोई कारण ही नहीं है न बभूव कचिद कभी कार्य बन गया ये भी बात नहीं है टीका मैं तस्द्याण स्वतः जन्म भाव सूचय तस्वीर अविद्या के बिना स्वतः कोई जन्म ये संभव नहीं है अविद्या है तो जन्म मृत्यु मानता रहेगा क्योंकि तादात में होगा कार्यो के साथ। विशिष्ट तो बन जाने से विशेषण का जन्म मृत्यु से विशिष्ट का भी जन्म मृत्यु मान लिया जाएगा जब शरीर बुद्धि इत्यादि से तादात्म्य छूट जाएगा तो फिर ये शरीर मनोबुद्धि का जन्म मृत्यु से स्वयं का कुछ विकार नहीं होगा निश्चय होगा दिखता नहीं नहीं अब दिखेगा नहीं तो एक जीववादी वाले फिर और व्यवहार नहीं करेगा अर्थात वो कहेगा कि एक जीव है अर्थात उसका ज्ञान हो गया तो वो मुक्त हो गया किंतु इसका ज्ञान नहीं हुआ ये मुक्त नहीं हुआ ये नाना जीववाद में ऐसा आएगा एक जीववाद किंतु कहेगा कि एक ही जीव है तो वहाँ अध अगर एक ही जीव है तो आपका फिर सनत कुमार इत्यादि और बाकी मामादेव इत्यादि फिर कोई भी मुक्त नहीं हुआ तो सिद्धांति कहते कोई मुक्त नहीं हुआ तो कोई मुक्त नहीं हुआ अब तक, तो, कहेंगे ना क्यों नहीं हुआ कहें किसी का जन्म हुआ था क्या तो स्वप्नों में जो स्वप्न देखता है वो मान लीजिए कि वो स्वप्न दृष्टा वो अवज्ञानी है और उसका स्वप्न में वो दस बनाया उसमें से दो ज्ञानी आठ अज्ञानी तो जब जब तक ऐसा है तो ये जो स्वप्न दृष्टा वो क्या कहेगा कहेगा कि वो जो दो ज्ञानी है ना वो तो हम उनको ज्ञानी कल्पना करता है ये जो आठ अज्ञानी है ये अज्ञानी हम कल्पना करता है ये स्वप्न दृष्टा कहता है और ये जो स्वप्न दृष्टा अभी वो अज्ञानी है तो ये अज्ञानी का दृष्टि में ये दो या आठ हो सकते हैं जीव। एक जीवा तो यही है अर्थात जो है वही अगर एक जीवा है और वो जीवा कहेगा कि वो मैं ही हूँ ठीक है आप ही जीव है तो वो स्वामी जी ये स्वामी जी ये भाई साहब ये सब कौन है कहेंगे ये सब हमारा कल्पित है तो आप कौन है कहते ये जो शरीर दिखता है कहते ये शरीर भी कल्पित है मैं एक ही हूँ और जब वो जो अविद्याग्रस्त जो स्वप्नों देख रहा था जब उसका स्वप्न टूट जाएगा वो दो ज्ञानी भी गए वो आठ अज्ञानी भी गए उसका जब नींद खुल गया अर्थात फिर ज्ञानी अज्ञानी कोई नहीं रहेगा अर्थात वही एक ही का जब ज्ञान हो जाएगा वो कहेगा कि बाकी कोई नहीं रहा वास्तविक ज्ञानी शब्द ब्रह्म को व्यवहार होता है ना एक अंतकरण को व्यवहार होता है हमें किसका इसका वाच्य किसको बनाते हैं ये सब कल्पिता है ये सब कुछ अंतकरण ज्ञानी है कुछ अंतकरण अज्ञानी है इसे ब्रह्म का क्या हो गया तो ये तो सभी कल्पित है अर्थात कुछ अंतकरण कल्पित चीज को हम ज्ञानी कहते हैं कुछ कल्पित चीज को हम अज्ञानी कहते हैं ये तो सभी कल्पित है इसलिए इत पर न निरोध न चौत्पत्ति नद्व न च साधक तो एक जीव बाधा अर्थात यही अर्थात वेदांत का अंतिम अर्थात ये स्थिति आना ही पड़ेगा एक जीववाद आने से ही आगे जाकर के काम घट जाएगा नाना जीववाद में वास्तविक ही नहीं घटेगा नाना जीववाद वादो शास्त्र में क्यों प्रतिपादन हुआ है फिर <coughs> कहते हैं शास्त्र में कर्म प्रतिपादन हुआ है उपासना प्रतिपादन हुआ है और नाना जीव प्रतिपादन हो गया तो क्या हमें हुआ किंतु चूड़ान्त तो एक जीववाद में जाना ही पड़ेगा तभी जा करके आगे ऐसा नहीं की मैं ज्ञानी हो गया बाकी पांच ज्ञानी है और दो ज्ञानी है ऐसा नहीं है बाकी तो सब कल्पित है क्योंकि ये शरीर मनोबुद्धि भी कल्पित है जिसको हम ग्रहण करते हैं ग्राह्य मात्र के तो कल्पित है हम जिसको ज्ञानी कहते हैं अथवा तो जिसको अज्ञानी कहते हैं हम उनका शरीर अथवा तो मनोबुद्धि को देखते हैं वो तो सब कल्पित ही है तो जब निश्चय हो जाता है सारा जगत ही कल्पित हो गया तो फिर और ज्ञानी अज्ञानी ऐसे विचार कहाँ है एक जीववाद तो अंतिम में ये आना है अगर कोई रहता है, उसको फिर उसको होगा नहीं तो एक तो कहाँ है नाना जीववादी में में। योग जैसा थोड़ा नाना पुरुष हम तो मुक्त है वो वो बद है अगर वो बद्ध है तो प्रकृति के भी रहना पड़ेगा कभी कल्पना नहीं में भी एक यह जो निरोध न तो तो तो ये जितना, जितना ये फिर होगा वो फिर धीरे धीरे उतना चुप हो जाएगा <laughs> कुछ नहीं कर पाएगा टीका में तद्याण स्वतः जन्म भाव सूचयती मंत्र कह न बबूव कच्चित इसका कभी उत्पत्ति हुआ ही नहीं था कोई कार्य भी नहीं है क्योंकि कोई कहीं से उत्पन्न होने का कोई कारण ही नहीं है कार्य कारण का अभाव ये पच्चीस मसलों का उच्चारण करेंगे आगे ठीक है मैं इतनी द्वैत वस्तु न भवति भतीह और भी कारण देते हैं कि वस्तु नहीं है स नेति नेति व्याख्या निर्व्राह्य भावन हेतुनाज प्रकाशते नेति नेति नेति यतह इति व्याख्यातम य सेती नेती व्याख्यात हेतुना हेतुनाज प्रकाशते यत क्योंकि व्याख्यातम व्याख्यात सर्व्यात यहाँ स एष नेति नेति ने ये साकल्य के लिए याज्ञ बल्केजी का अंतिम प्रश्न स ये स ऐस नेति नेति आत्मा अगृह्य नही गृह्यते अशीय न ही शिते इस प्रकार के कहते हैं तो ये तम तोषद पुरुष पृछा ये अंतिम प्रश्न है यहाँ इसका निराकरण करते हैं तो यत व्याख्यातम नेति नेति शब्द ऐसा यहाँ याज्ञ बोल्के जी व्यवहार करते हैं ये क्या चीज है कहाँ से आया कहते हैं व्याख्यातम सर्वम ये व्याख्यातम कहा है कहेंगे कि बृहदारण्य का द्वितीय अध्याय ये तो याज्ञ बोल्के जी का प्रश्न ये तृतीय अध्याय में द्वितीय अध्याय का तृतीय ब्राह्मण है मूर्तामूर्त ब्राह्मण वहा मूर्त और अमूर्त का विचार आया है मूर्त हो गया पृथ्वी जल तेज और अमूर्त हो गया वायु आकाश तो एक नेति कह करके मूर्त का निषेध करते हैं एक नेति कह करके अमूर्त का निषेध करते हैं अर्थात नेति नेति कह करके मूर्ता मूर्त अर्थात पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पांचों तत्वों तो का निषेध किया जाता है <coughs> तो ये बृहधारण्य का द्वितीय अध्याय का तृतीय ब्राह्मण में जिसको मूर्ता ब्राह्मण कहते हैं वहां व्याख्यातम यहाँ व्याख्यात शब्द का अर्थ हो कि वो द्वितीय अध्याय का तृतीय ब्राह्मण मूर्तामूर्त ब्राह्मण एक नंबर एक नंबर टिप्पणी दे दी है मूर्ता मूर्त ब्राह्मणे प्रतिपादित मूर्ता मूर्ता प्रपंच रूपम ये हो गया व्याख्यातम व्याख्यातम आगे उत्तरार्ध में है सर्व यत व्याख्यातम सर्व स एस निन्नुते निन्नते अपलाप अपला करता है उसका निषेध करता है क्योंकि मूर्ता मूर्त ब्राह्मणे में जो कहा गया सबका निषेध यहाँ याज्ञ बोल के जो करते हैं इस क्यों कहते हैं अग्राह्य भावे न हेतु ना ये नेत ने, ने नेती, नेती आत्मा ये अग्राह्य नहीं गृहते ये अग्राह्य है अग्राह्य अर्थात विषयत्व इसका ग्रहण नहीं होगा अग्राह्य भावे न हेतु ना अग्राह्य भाव इस आत्मा में है यही हो गया हेतु इसलिए इसका विषयत्व न, न ग्रहण नहीं हो पाएगा कैसा इसका प्रकाश होता है कहते हैं अजम अज है इसका कोई जन्म नहीं है कोई ये कारण भी नहीं होता है अजम प्रकाश टीका में दिना व्याख्यातम वह मंत्र है द्वे वाव रूपे मूर्तम चूर्तम च मूर्तम चातम च इस प्रकार के मंत्र है दो तीन एक मेंूर्तम दु, अमूर्तम नपुंसक लिंगों ने द्वे कहा द्वे वाव ब्रम्हणो ब्रम्हणो ऊप इदीना व्याख्यात मूर्ता मूर्तामेंज्य मूर्ता मूर्ता ये त्याज्यज्य का अर्थ अग्राह्य अर्थात इसको ग्रहण करने का नहीं है ये सब त्याज्य है नेति ने नैति बिपसया येदी श्रुति श्रुति ने प्रकार बिपस बिप्स अर्थात का संबद्ध मेंच्छा जितने ग्राह्य पदार्थ सभी का निषेध करता है अतः स ऐसा उपक्रम्य याज्ञ बलके जी स ऐस इस प्रकार के स ऐस नैति नैत्या आत्मा इस प्रकार के उपक्रम करके प्रतिपादित आत्मतत्व से कूटस्थ से आगे पाठ संशोधन करना है प्रथोपपत्ति चाहिए प्रथमो है ना वहां प्रथो करना है प्रथो आगे पत्ती मुंह कट जाएगा ठीक है ठीक है मैं तृतीय पंक्ति में प्रथोपत्ति होगा इत्यर्थ विप्सा तो में करके नैतिका इसके द्वारा यत श्रुति निषेधी श्रुति निषेध कर रही है स ऐसा इस प्रकार की उपक्रम करके प्रतिपादित आत्मतत्व से स ऐसा नैत नैति कह करके याज्ञवल्क जी आत्म तो का कथन करते हैं अरे तो है? ये आत्मतत्व का स्वरूप कैसा है कूटस्थस् ये कूटस्थ कूटस्थ कूटब निर्विकारेण तिषति ये मन ये शरीर ये बुद्धि ये सब तो चलायमान होंगे ये सब चलने का समय में मैं किन्तु नहीं चलता हूँ इस प्रकार की निश्चय कूटस्थ अषयत्व प्रथा प्रथा अर्थात तो प्रकटन प्रथा शब्द का अर्थ प्रकटन चुरादि गण्य धातु है अभिषेत्व प्रथा उपपत्ति अभिषेत्व अर्थात आत्मा का प्रकाश हो रहा है कैसे अभिषेत्व अर्थात तो मैं हूं अर्थात मैं जान रहा हूं ऐसे नहीं मै हूं प्रथा उपपत्ति इसका प्रथा प्रथा अर्थात प्रकटन हो रहा है नेति नेति विप्सा तात्पर्य आह नेति नेति ये जो विप्सा करते हैं विप्सा अर्थात सकल जितना है सभी को ग्रहण करने के लिए कहा जाता है जो जो कहेंगे जो जो अर्थात तो विप्सा वहां दो को नहीं लेना है इस प्रकार नेति नेति कह करके विप्सा विप्सा का अर्थ कार न जितना है सभी को लेना है भाष्य में सर्व विशेष प्रतिषेधन अर्थात आदेशो नेति इति प्रतिपादितस्य आत्मनो प्रतिशत्म दुर्बत्व मनम्रुति पुनः पुनरुपायांतर तस्व प्रतिद्याख्या तत्सव निर्विशेष का प्रतिषेधकर्ते हैं विशेष अर्थात जो हम जान लेते हैं वो विशेष है जिसको हम जानते हैं वो विशेष है वो तो त्याज्य है अथात आदेशो नेति नेति बृहदारण्य का दो तीन छे है ये मंत्र वही मूर्ता मूर्त ब्राह्मण में मूर्ता मूर्त का वहाँ सृष्टि कर दिए सृष्टि करके आगे वही निषेध कर दिए अर्थात आदेश नैति नेति प्रतिपादित वही मूर्ता मूर्त में एक बार कह दिया गया आत्मनो दुर्बोधत्व मनमान श्रुति आत्मा किन्तु दुर्बोध है एक बार कह देने से पता चल जाएगा ये बात नहीं है ऐसे श्रुति मानती है मन्यमाना कर्मणि होगा कर्तरी होगा मन श्रुति कर्तरी मन मनदिधि गण्य है इसलिए हुआ श्रुति के साथ ये समानकरण है इसलिए खाली बराबर चिन्ह कर देंगे मनयमाना श्रुति पुनः पुनर उपाय तस्व प्रतिपादय पुनः पुनः उपायांतरत्वेन दूसरा दूसरा उपाय लगा करके फिर उसी का प्रतिपादन करता है तो क्यों कहते हैं दुर्बोध है यद यद व्याख्यातम तुते हैं जो जो व्याख्यान किया गया था मूर्ता मूर्त ब्राह्मण में प्रपंच का सृष्टि कहा गया था उसका फिर सब निषेध करते हैं कहा कहते हैं कि तृतीय अध्याय का नवम ब्राह्मण में एक बार तो दो तीन में हो गया था फिर तीन नौ में फिर कहते हैं दे बार बार ये बात कहेंगे टीका में अनंतरम उपन तषेधमतरेण निर्विशेष वस्तु तद् पुरुषार्थ परिसमाप्ति आदेशो प्रतिपत्तेरगातिपत्तिया च पुषार्थपरिसंभवाद आदेशों निर्वेषा आत्मतत्वस्तावत प्रस्तूत ऊप्दयनतर द्वोपका कथन हुआ क्या क्या रूप मूर्त अमूर्त ये दौन काकणी रूप इसका उपन्यास उपन्यास कथन कथन के अनंतर निषेधम अंतरण अंतरण का अर्थ बिना उसका निषेध के बिना निर्विशेष वस्तु प्रतिपत्तेर अयोगा अगर ये विशेष पदार्थ दिखते रहेंगे तब निर्विशेष वस्तु का प्रतिपत्ति प्रतिपत्ति का अर्थ ज्ञानम तो निर्विशेष वस्तु का ज्ञान फिर नहीं होगा होगा जब तो विशेष दिखते रहेंगे निर्विशेष दिखेगा नहीं इसलिए तो जब भी कुछ अपने में विशेष दिखे तुरंत निर्णय करना है ये तो जहां का विशेष वहीं रहने दो तो। शरीर का है तो शरीर में मन का है तो मन में बुद्धि का है तो बुद्धि में वहां का विशेष है तत तो तो प्रतिपत्या कहेंगे ठीक है निर्विशेष वस्तु का प्रतिपत्ति न हो का तत्र कहते हैं तत्पतिपत्या तो पुरुषार्थ परिस निर्विशेष वस्तु का प्रतिपत्ति हो जाएगी तो पुरुषार्थ की परिसमाप्ति संभव हो जाएगा इसलिए आदेशो निर्विशेष से आत्मतत्व से उपदेश आदेश मंत्र भाष्य में प्रथम पंक्ति में अर्थात तो आदेश आदेश का अर्थ कहते हैं कि आदेश अर्थात निर्भित शेष आत्मतत्व से उपदेश निर्विशेष आत्मतत्व का उपदेश तबत प्रस्तूयते प्रकर्षण स्तूयते मतलब यहाँ प्रस्तुत तो किया जाता है आगे टीका में एव प्रस्तुत ने बिपया सर्व मूर्ता मूर्ताशेष आरोपित निषेधों दर्शित आत्मा जिज्ञासितो आगे पाठ संशोधन करना है जिज्ञासितो अवशिष्टो वहाँ अवशिष्टो करना है टीका में अविशिष्ट दिया है ना अः वो वो करना है ई कार को काटना है और अविशिष्ट के ऊपर नौ नंबर टिप्पणी लिखे यहाँ से होना चाहिए था चार होना चाहिए था किंतु अभी आठ तक हो गया है इसलिए आप अवशिष्ट के ऊपर नौ नंबर लिख दीजिए और नौ नंबर नीचे लिखिए अवशिष्ट के ऊपर नौ लिखे नीचे नौ लिखे निषेधावधित्व निषेधवधि एक पद है आगे दूसरा पद है ये नवटिपणी निषेध अवधित्वेन अवशिष्ट जब निषेध करेंगे ये सर्प नहीं है तो कुछ अवधि रहेगा बचेगा निषेध का अवधि हो गया जगत का निषेध करेंगे तो निषेध का अवधि हो जाएगा आत्मा टिका में एवं प्रस्तुत इस प्रकार की प्रस्तुत करके पंचम पंक्ति टीका नेति ने बिपया नैति नेति निषेध करते हैं सर्वस्व मूर्ता मूर्तादि विशेष आरोपित निषेधो दर्शित सर्वस्व सर्वस्व कहने से मूर्ता मूर्ता आदि विशेष मूर्त अमूर्त जितने सारे विशेष हैं, वो सब विशेष आरोपित तो है कल्पित तो है इसका निषेध दिखाया गया दर्शित तेना च आत्मा उसके द्वारा आत्मा जिज्ञासित जिज्ञासित तो अर्थात तो जो ज्ञान का मतलब जिज्ञासा का विषय है जिज्ञासित तो कर्मणी निष्ठा हुआ जिज्ञासा का जो विषय है वो अवशिष्ट जब निषेध कर देते हैं कुछ अवशेष बच जाएगा वो अवशिष्ट अवशिष्ट कौन है कहीं वही आत्मा निषेध का अवधि है निर्दिष्ट निर्दिष्ट का नि, निर्देश किया गया जिसको मंत्र में कहा गया आदेश सबका निषेध करके इसका आदेश किया गया आगे टीका में पूर्व पक्ष शंका कर रहे हैं सचेत एवं मूर्ता मूर्ताधिकारे प्रतिपादित स तरी कि प्रदेशातरे पुनः पुनर एवं प्रतिपाते पुनरुक्तरी आशंक्य व्याख्यात इत्यादि व्याचस्ते पूर्वपक्ष कहता है कि स चेत स मूर्ता मूर्त का निशेद्ध करके निषेध का अवधि आत्मतत्व का निर्देश अगर वो एवं एवं वाँच नम टिप्पणी निर्विशेष अर्थात निषेधिष्ठान इसका अर्थ हो गया बाध अवधि निषेध का अधिष्ठान अर्थात बाध का अवधि अवधि सीमा बाध करने से जो बच जाता है वही एवं शब्द का अर्थ हो गया अगर ठीक है हम देखिए अगर वो स स अर्थात वो आत्मतत्व तो अगर एवं निषेध तो का अधिष्ठान अगर मूर्त मूर्त अधिकारे अर्थात द्वितीय अध्याय का तृतीय ब्राह्मण में दो तीन में अगर प्रतिपादित तो प्रतिपादन कर दिया गया तरी किमी प्रदेशान्तरे प्रदेशान्तरे छह नंबर टिप्पणी साकल्य ब्राह्मणादो ये तीन नौ सत तो प्रदेश पुनः पुनः एवं प्रतिपाद्यते अगर दो तीन में एक बार हो गया था फिर क्यों तीन नौ में तीन नौ में फिर दोबारा कहते हैं पुनरुक्त पुनरुक्ति होता है इति आसंक उत्तर देते हैं व्याख्यातम श्लोक में कहा गया व्याख्यातम नि तो टीका में भाष्य में प्रतिपादित से आत्मोधम भाष्य में प्रथम पंक्ति में है जो प्रतिपादित है आत्मा दुर्बोध है ब्राह्मण में कहा जाने पर भी दोबारा कहते हैं पूरा उपनिषद ये एक ही चीज को समझाने के लिए बार बार कहेगा अन्य अन्य उपाय के द्वारा ताकि हमारा बुद्धि प्रति नया नया उपाय को प्राप्त करके उसमें लगे रहे वही एक ही बात को बार बार कह देंगे तो बुद्धि थक जाएगी और सुनेगी नहीं इसलिए नया नया कहते हैं पुनः पुनः उपायंतर अन्य अन्य उपाय खोज करके भाष्य में तसे व प्रतिपादया प्रतिपादया उसी का प्रतिपादन करने का इच्छा से यद यद व्याख्यातम तद सर्वम निन्नुते जो जो प्रपंच का सृष्टि कहा गया था उसका फिर दुबारा निन्नते अपलपति बार बार वही कहा जाएगा जो कुछ ग्राह्य है वो सब त्याज्य है जिसको ग्रहण कर सकते हैं वो सब त्याज्य है ये निश्चय करना है इसलिए कहते हैं ना जितना ग्रहण करते हैं उसका आधा लीजिए और जितना देते, है उसका देते, है? देते हैं उसका दोगुना दीजिए क्या देते है? हैं कहते हैं कि जो हम देते हैं हमारे पास शरीर है तो शरीर को हम दे देते हैं क्या देते हैं शरीर को कहते हैं काम में लगा देते हैं उसका दोगुना करना है जितना लेते हैं उसका आधा लेना है अर्थात क्या होगा दे देंगे जो अधिक और लेंगे कम जितना हमारा ऊपर ऋण हुआ है ना वो सब चुक जाएगा तब तो जल्दी ये काम बन जाएगा तो प्रतिदिन ये विचार करना है देंगे तो दुगुणा और लेंगे तो आधा फिर बनेगा ओम पूर्ण मद पूर्ण मिदम पूर्ण पूर्ण मुद्य थे ओम फिर सा